करियर ऑप्शनिस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शनिस कार्यक्रम में हम लोग खास विद्यार्थी मित्रों को ध्यान में रखते हैं और उनको खास करके करियर रिलेटेड बातें बताने की कोशिश करते हैं और अलग अलग ट्रेड पे बात करते हैं कभी इंजीनियरिंग बनने की बातें करते हैं तो कभी आई सेक्टर में किस तरह से हम अपना ओनर दिखा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं वो बातें हम लोग करते हैं तो कभी हम लोग स्पोर्ट्स में खास किस खेल से जुड़ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं और स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी वैरायटी हो गई हैं हर सेक्टर uh, में जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के चीज़ें हमारे बीच में आती हैं अब जैसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है कोई फुटबॉलर बनना चाहता है कोई हॉकी प्लेयर बनना चाहता है तो अलग अलग वैरायटी है तो इन सभी चीज़ों को कैसे हम लोग देखते हैं उस विषय को हम लोग इस uh, एपिसोड में बातें करेंगे परेश शिवालकर जो महाराष्ट्र पूना से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने किया है और उनसे बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे आज के शो में और मैं थोड़ा सा इतिहास हम लोग शुरुआत में जानेंगे कि फ़ुटबॉल क्या है ये सारी चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करते हैं और फिर करियर रिलेटेड बातें हमारी यूथ अगर सुन रहे हैं तो फुटबॉल में कैसे अपना करियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स में कैसे अपना करियर बना सकते हैं इस विषय को भी हम लोग स्पर्श करेंगे तो आप सभी की तरफ से परेश चिवालकर जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में धन्यवाद सर धन्यवाद जी परेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में करियर ऑप्शन में तो पुणे में किस तरह से फुटबॉल प्लेयर बनते हैं या फुटबॉल खेला जाता है उसके बारे में और फिर इंडिया में किस तरह से फुटबॉल का जो करंट सिनारो है उसके बारे में और आगे भविष्य में किस तरह से इंटरनेशनली फुटबॉल प्लेयर उसको देखा जाएगा या वहाँ पर किस तरह के खेल होते हैं थोड़ा सा इतिहास के साथ साथ जोड़ अपनी बातें आप अपने अनुभव के हमारे सभी विद्यार्थियों को शेयर जी जरूर ने इतिहास के बारे में जो बोला है जो पुणे का फुटबॉल है वो जब हमने स्टार्ट किया था खेलने के लिए तभी का फुटबॉल और अभी जब मैंने प्रोफेशनली खेलना बंद किया है तभी का फुटबॉल इसमें ड्रास्टिक एक चेंज आया है ये जो चेंज आया है ये अवेयरनेस का बोल सकते हैं हम या डेडिकेशन का बोल सकते है या क्वालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं तो ये सारा चेंजेस अभी का जो फुटबॉल में देखने मिला है हमें जो टेक्निकली जो बहुत अच्छा हो गया है फुटबॉल और ये सब चीज़ अपने पुणे में अच्छा हुआ है जो पुणे का जो एसोसिएशन है वो लोग हेल्प कर रहे हैं कि पुणे का फुटबॉल डेवलप हो इसके लिए तो इसके वजह से वो जो पुणे में जो फुटबॉल का अवेयरनेस है बहुत अच्छा हो गया है और जो हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं जैसे कि पहले आई एम विजयन बैचुन ये सब प्लस नामी खिलाड़ी खेलते थे अभी सुनील छेत्री है जिनका बहुत सारा नाम है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है तो इन दोनों के इसमें बहुत सारा चेंजेस है कि अभी के जो फुटबॉल है अभी वो स्पोर्ट्स साइंस की वजह से इतना एडवांस हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें वो पहले के ज़माने में जो इम्पॉसिबल लगती थी वो अभी पॉसिबल होने लगी है। अगर यही इस टेक्निक टेक्निक अगर पहले आती तो शायद जो पहले के फुटबॉल प्लेयर थे वो और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा टाइम तक खेल सकते थे तो ये आ, मैं बोलूंगा कि फर्क है पहले का फुटबॉल और अभी के फुटबॉल में जी परज जी काफी अच्छी बातें आपने बताया फुटबॉल के बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी अच्छी बातें लग रही होंगी कि किस तरह से फुटबॉल जो एक गेम है वो अपने आप में एक नयापन लेके आ रहा है अपने अंदर और जो भी इससे जुड़ते हैं उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जब भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो या तो क्रिकेट होगा या तो फिर फुटबॉल का दूसरे नंबर पर नाम आ जाएगा जिसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है आइए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनली फुटबॉल को कैसे देखा जाता है इसके किस तरह के मैचेस पूरे साल भर में होते हैं थोड़ा सा वो बता जी अभी आपने जैसे बताया क्रिकेट और फुटबॉल फुटबॉल ये वर्ल्ड में मोस्ट एंटरटेनिंग गेम माना जाता है क्योंकि इसमें रोमांचिकता इतना ही रहती इतने रहते हैं कि कभी क्या हो हो बता नहीं सकते जैसे कि ये सब इसमें एक पिक डिसीजन हमें लेना पड़ता है फुटबॉल खेलने के लिए तो जो इंटरनेशनली बोला जाए तो अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग जो चल रहा है स्पैनिश लीग चल रहा है इटालियन सीरिया चल रहा है तो ये सब अलग अलग देशों में ये सब लीग्स होते रहते हैं तो ये ये कि जो खिलाड़ी रहते हैं उनके वो सब प्रोफेशनली सिर्फ फुटबॉल के ही अपना प्रोफेशन मान के वो खेलते हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि आमतौर पर ग्यारह खिलाड़ी जैसे क्रिकेट में होते वैसे इसमें भी होते हैं <laughs> और वहाँ पर भी गेंद होता है यहाँ पर भी गेंद होता है <laughs> सिर्फ यहाँ पर हम लोग पैरों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर बैट का इस्तेमाल होता है मुझे लगता है कि काफ़ी जो है मिलता जुलता चीज़ है एक गेंद को एक बचाव लक्ष्य में किक करके करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है फुटबॉल का अपना एक अलग जो है कुछ चीज़ें मिलती जुलती है अगर देखा जाए तो बड़ा ही मनोरंजक हो सकता है और जब फुटबॉल की चर्चा होती है तो भारत में उसके इतिहास पर थोड़ी चर्चा जैसे कि ज़्यादातर खेलों की दुनिया में जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं और कई देशों में ये जो है विशेष रूप से कल्चर बन गया है फुटबॉल खेल एक अलग अपनी पहचान बनाता है और भारत में भी ये जो है बहुत ही अच्छा एक माना जाता है क्रिकेट के बाद इसका ही दूसरे नंबर पर मुझे लगता है नाम आता है तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूंगा परे जी आप कब से फुटबॉल प्लेयर कैसे बने आप आपका अपना इतिहास थोड़ा सा बताइए और इसके साथ में अपने फैमिली के बारे में बताइए अभी जैसे आपने बताया कि गेम दोनों क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों गेम का ही गेम है हुँ. बट फुटबॉल में बोला जाता है कि ये पैरों से ज़्यादा दिमाग से खेलने जाने वाला गेम है हुँ. जो सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ अपने पैर यूज़ नहीं करते हैं या इस्तेमाल नहीं करते कि गेंद पास करने में या जो भी शॉट मारने में बट इसके पैर के साथ साथ हम दिमाग का भी हमें उतना ही इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये पैर से ज़्यादा दिमाग का गेम है ऐसा मैं मानता हूँ फुटबॉल का और जैसे आपने पूछा मुझे कि हिस्ट्री मतलब मैंने कैसे चालू किया तो ये सब प्रेरणा मिली मुझे मेरे दो भाई बड़े भाई हैं दोनों फ़ुटबॉल खेलते थे मैं इतना फुटबॉल रुचि नहीं रखता था शुरुआत शुरु में बट उनके वजह से मुझे रुचि आ गई फुटबॉल में वो मुझे लेके जाते थे हम लोग न्यूंग स्कूल टिलक रोड में पढ़ने के लिए थे वहाँ पर वो मेरे दोनों सीनियर्स थे भाई लोग वो लोग स्कूल के टीम से खेल रहे थे तो तभी मैं स्कूल के टीम में नहीं था बट बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये अच्छा गेम है तू आ जा और फिर धीरे धीरे मेरे मुझे साथ में लेके जाते थे तो उनकी वजह से मुझे एक रुचि आ गई फुटबॉल में तो उसके बाद मैं स्कूल की तरफ से खेलने लगा फिर मुझे किस्सा याद आता है मेरे हमारे स्कूल के जो क्लास टीचर थे तो उन्होंने बोला था कि आज मैच है तुम्हारा तो जो गोल मारेगा उसको फाइव रुपीज़ में इनाम करके दूंगी तो वो फाइव रुपीज़ का माना इतना है कि वो इतना मोटिवेशन मुझे मिला वो उसके लिए कि वो जमाने में फाइव रुपीज़ भी बहुत थे तो उसके वो मोटिवेशन के वजह से मैं और अच्छे से खेलने लगा अच्छे तो बहुत सारे गोल्स मारे अपने स्कूल का कैप्टन रह चुका हूँ टेंथ तक मैं स्कूल की तरफ से खेला फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया एस कॉलेज टिरा करोड में वहाँ पे मैंने पढ़ाई की मेरी ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट किया और वहाँ पे भी कॉलेज की तरफ से मैं कैप्टन रह चुका वहाँ इंटर कॉलेजेट मैचेस के लिए फिर वहाँ से मुझे मेरा सिलेक्शन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हो गया फिर पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट और मैचेस में तो यहाँ से मुझे मेरा करियर स्टार्ट हो गया बट पुना में वो टाइम पर प्रोफेशनल फुटबॉल किसी को पता नहीं था कोई भी जानता नहीं था अभी मैं जो हूँ वो फर्स्ट प्रोफेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ पुणे से कि जो वो लेवल तक गया हूँ मेरे पहले कभी कोई प्रोफेशनली फुटबॉल ही नहीं खेला है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी गाइडेंस नहीं था पता नहीं था अवेयरनेस नहीं था कि आगे कैसे जाए पता था कि गेम अच्छा है बहुत सारे सब लोग बोलते थे कितने तुम अच्छा खेल हो तुम कहीं और ट्राई करो बट एक कहीं और ट्राई करना है पता ही नहीं था कि कहीं और मतलब कहा जैसे कि अभी देखा जाएगा तो टी है इंटरनेट है बहुत सारे मीडिया है बहुत सारे माध्यम है जिसमें तुम पता कर सकते हो जिससे तुम्हें पता लग सकता है कि तुम कैसे आगे जा सकते बट वो टाइम पे नहीं था तो जब भी पुणे में खेल रहा था स्कास करके टीम में पुणे में खेल रहा था तब मुझे नेशनल्स महाराष्ट्र अंडर 19 के लिए जाने के लिए मुझे मौका मिला तब पहली बार मैं मुंबई में गया जो कि वो टाइम पर मुंबई बोले तो फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहता था कि मुंबई में तुम खेले, खेलो खेलोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने का चांस मिलेगा ये सब को आ, सब मानते थे तो मैं मुंबई में गया वहाँ पे अंडर नाइनटीन के लिए महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट हो गया फिर वहाँ पे मेरा गेम देख के वहाँ की एक आ, लोकल प्रोफेशनल क्लब था तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तुम हमारे क्लब से खेलो और हमारे क्लब से खेलो हम तुम्हें इतने इतने पैसे दे, आ, देंगे तो मेरे लिए बहुत ही एक शौक भी था सरप्राइज भी था और एक आनंद की भी बात थी कि मुझे एक अच्छा मौका मिल रहा है और फुटबॉल में ऐसा भी होता है मुझे तभी पता चला कि तुम खेलो भी और तुम्हें पैसा भी मिले वो बात का तो तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं अभी खेलना है तो प्रोफेशनली खेलना है तो मैं उसकी तरफ फोकस रहा वैसा प्रैक्टिस करना चालू किया मैंने मैं रोज़ अलग से प्रैक्टिस करता था कि नहीं मुझे वो अचीव करना है वहाँ पर जाना है तो अंडर 19 जब महाराष्ट्र के लिए मैं सिलेक्ट हो गया खेला फिर उसके बाद वापस पुणे में आके मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिर उसके बाद अंडर 21 महाराष्ट्र के लिए गया तो वहाँ पे भी वापस गेम मेरा देख के मुझे एयर इंडिया के टीम ने अप्रोच किया कि तुम हमारी तरफ से खेलो और तभी एयर इंडिया बोले तो इंडियन फुटबॉल में बहुत बड़ा नाम था कि सबका ड्रीम रहता था कि एयर इंडिया के टीम में जाके खेले और मुझे उन्होंने खुद क्या ऑफर किया था तुम हमारे टीम से खेलो तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी थी कि मैं वहाँ पे मुझे बुलाया उन्होंने तो मैं वहाँ पे जॉइन किया अच्छा परफॉर्मेंस दिया फिर एयर ने मुझे जॉब ऑफर किया था जो परमानेंट जॉब था और मेरा ऑफिसर पोस्ट का जॉब था मतलब जैसे आपने करियर का मुझे बोला कोई और रहता तो ये जॉब ले सिक्योर होकर आराम से ज़िंदगी अपनी गुजार लेता था मैंने जॉब लिया परमानेंट जॉब लिया मेरा ऑफिसर पोस्ट था ओसीएस ऑफिसर कस्टमर सर्विस करके मेरा पोस्ट था जो किसी का भी नहीं था जो भी बाकी लोग थे वो सब लोग मेरे नीचे वाले पोस्ट में उन्होंने मेरा गेम देख के इतना अच्छा पोस्ट दिया मुझे मैंने जॉब लिया बट एक साल जॉब लेने के बाद मुझे कहीं तो लगा कि नहीं मैंने जो ड्रीम रखा है कि मुझे प्रोफेशनली खेलना है तो ये जॉब लेके मुझे वो नहीं दिख रहा था मेरा ड्रीम तो मुझे लगा कि मैं कहीं तो सेटिस्फाई हुआ कि जॉब लेके कि हाँ अभी जॉब है सेक्टर हो गया अभी कुछ मुझे टेंशन नहीं है तो मुझे वो नहीं चाहिए था तो मैं पहले से चाह रहा था कि जो भी नाइन टू सिक्स का जो जॉब है मुझे वो नहीं करना है मुझे कुछ अलग करना है और फुटबॉल में करना है और अलग करना है तो बहुत ही वो टाइम पर बहुत ही बड़ा डिसीजन मैंने स्टेप लिया कि मैंने वो जॉब क्विट किया तो उन्होंने सब ने मुझे बोला था कि ये जॉब क्विट मत करो तो मैंने किसी का सुना नहीं मैं मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कर सकता हूँ ये जॉब छोड़ के मैं मेरा करियर कर सकता मुझे महिंद्रा से बहुत अच्छा ऑफर आया था वो टाइम पे प्रोफेशनल खेलने के लिए पर उसके लिए मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ा तो मैंने वो क्विट किया जॉब उसके बाद तीन साल महिंद्रा में मैं खेला अच्छा पैकेज में मुझे आ, महिंद्रा ने साइन किया वो बहुत बड़ा रिश्स था बट मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था नहीं मैं कर सकता हूँ तो उसके बाद में ऐसे ही प्रोफेशनली पुणे एफसी में खेला उसके बाद मुंबई टाइगर्स में खेला मुंबई एफसी में खेला एफसी सी गोवा में खेला तो ऐसे मेरा करियर चलता गया चलता गया बट अभी भी मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने वो जॉब छोड़कर गलती किया क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो फुटबॉल की वजह से हूँ और डेफिनेटली फुटबॉल में तुम बहुत अच्छा करियर कर सकते हो और पुणे के सब जो भी मेरे स्टूडेंट्स लोग भाई लोग सुन रहे हैं दोस्त लोग सुन रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा चाहता हूं कि मैं खुद एक अच्छा उदाहरण रहूं तुम्हारे सामने कि फुटबॉल में प्रोफेशनली तुम खेल सकते हो और तुम्हारा करियर बहुत अच्छे से बन सकता है जी। परेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेशन मिल रहा होगा कि अगर करियर बनाना चाहते है स्पोर्ट्स में अगर खास फुटबॉल प्लेयर आप बनना चाहते है फुटबॉल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर भी स्काई इज द लिमिट है जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप पाएंगे तो आइए बहुत सारी बातें और करेंगे लेकिन अभी लेते रहते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है 90.4 सुनते रहो मस्कर रहो हृदय किया था गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे रा गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया सहारा हटता हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा किसी ने किनारा दिखाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरा सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए करोवर की छाया आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी राघव कृपा हो जो तेरी उजियाली पूनम की हो जाए राो ज्योति अमावस अंधेरी उज्याली पूनम की हो जाए रा ज्योति अमावस अंधेरी ज्योति अमावस अंधेरी युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया की गर्मी से जलते हुए वेतन को मिल जाए तरवर की छाया जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊ इस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊ फूलों में खारों में पतझर बाहरों में मै न कभी डगमगा में में पतझड़ बहारों मैं, मैं ना कभी मैं ना कभी डगमगाओ पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया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 सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हो रही हैं और परेश शिवालकर हमारे साथ हैं पूना से और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया काफी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं अब जैसे की भारत में अगर इसके इतिहास की बात कर रहे तो हमने जैसे शुरुआत में परेश जी ने बहुत अच्छी बातें बताया ऐसा बताया जाता है 19वीं शताब्दी के बीच में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी ब्रिटिश ही इसको भारत में लेकर आए और ब्रिटिश सैनिकों ने मनोरंजन के लिए इस खेल को शुरू किया था और फिर इसे देश में जो है भारत में लोकप्रिय किया नागेंद्र प्रसाद जिनको आज भी बहुत याद किया जाता है और उन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है तो इस तरह से ये खेल जो है शुरू हुआ और शुरुआत में तो स्कूल के मैदान में शुरू हुआ स्कूल के बच्चों के लिए ये खेलना शुरू किया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये चीज़ें जो है एक क्लब के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई फिर क्लब के बाद फिर और भी लोग इससे जुड़ते गए और फिर एक बहुत ही इतिहास छोटा सा इसमें जुड़ा हुआ है शायद परेश जी को भी याद हो कि ये पहले जो है एक जाति प्रथा थी छूत अछूत की बातें थी इसको मिटाने के लिए नागेंद्र प्रसाद ने बहुत अच्छा काम किया और क्लब की शुरुआत किया और उन्होंने पहले लड़कों को इन चीज़ों में शामिल किया और उसमें खास मोनीदास को उन्होंने सिलेक्ट किया जो बहुत ही कम जाति का माना जाता था या नीचे जाति का था इसके सभी खिलाड़ियों उनके साथ अछूत मानते थे और उसके साथ खेलने से मना करते थे लेकिन नागेंद्र प्रसाद जी ने यह कहा कि ये टीम का कैप्टन है और टीम का कैप्टन उसे बनाने के कारण सभी उसके साथ जुड़ गए और फिर इस तरह से जाति जो नीची जाति या अछूत जाति बाती होती थी वो इससे ख़त्म करने का भी एक सुंदर जो है शुरुआत में काम हुआ और उसके वजह से भी लोगों ने इसकी एक अच्छी जो है थीम के साथ लोगों के बीच में आया और लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और शुरुआत में कहा जाता है कि अट्ठारह सौ के करीब में ये डुरांड कप की शुरुआत हुई थी जो फुटबॉल प्लेयर के लिए ख़ास बना था तो इस तरह से फिर आगे बढ़ते गया और आज देखेंगे हम लोग तो एक बहुत ही अच्छा नामचीन गेम है फुटबॉल गेम अपने आप में एक बहुत ही सशक्त माध्यम है सेहत और हमारा करियर दोनों ही इसमें बनता है तो आइए फिर से एक बार परेश जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और मैं चाहूँगा कि परेश जी जैसे कि आपने बहुत समय से फुटबॉल को अपना करियर बनाया है कुछ खिलाड़ी है जो फुटबॉल प्लेयर है उनके बारे में आप बताइए जिन प्लेयर को आप अच्छा मानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें सुनाइए वैसे तो बहुत सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको देख के मैंने मैं बड़ा हुआ हूँ मेरा फुटबॉल सीखा हूँ उसमें से एक वेंकटेश चन्दमुगन वेंकटेश है जो अभी फिलहाल इंडियन सीनियर टीम है उनके असिस्टेंट कोच है तो मैं उनको मेरा आइडल मानता हूँ जब मैंने उनको खेलते हुए देखा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं फुटबॉल खेलना है तो वैसे खेलना है जो उनकी एनर्जी थी स्टेमिना था उनकी जी क्वालिटी थी तो बहुत ही अच्छा था तो उनको देख के मैं इंस्पायर हो गया कि नहीं खेलना है तो वैसे खेलना है वो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके थे और जैसे कि आई एम विजन सबको ही पता है कि इंडियन ब्लैक बॉल उनको बोलते हैं कि जो इंडियन फुटबॉल में बहुत अच्छे से उन्होंने नाम किया है और वो टाइम पर खेले है तो उनका आ, उनको उनसे लेकिन प्रेरणा मिली अब बाइचिंग भुतिया है उनसे प्रेरणा मिली और जो मेरे सारे टीम मेट्स रह चुके थे जब महिंद्रा में मैं खेल रहा था तब महिंद्रा टीम में ऐसे थे कि पूरा टीम जो थी वो इंडियन टीम ही खेल रही थी क्लब की तरफ से तो आजू बाजू में जो खेल रहे थे सब इंडियन प्लेयर ही खेल रहे थे तो मुझे भी इतना ही मोटिवेशन मिला खेलने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ सीखे तो सिर्फ टीम मेट से नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि ओपोनेट से भी हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और सीखना चाहिए हमें तो जब इंडियन फुटबॉल का ये बात हुआ जब बाहर का बोला जाए तो सबको पता है कि एक तो मेसी और रोनाल्डो ये दो ही जन हैं कि सब में बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं मेसी अच्छा है रोनल्डो अच्छा है बट मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों भी अपने जगह पर बेस्ट है अलग अलग क्वालिटी है तो कंपेयर नहीं करे तो अच्छा है बेटर वे कि हम लोग इन्जॉय करें और वैसे मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी है तो मैं उन उस उनको बहुत फॉलो करता हूँ और चाहता हूँ कि जैसे वो खेले मैं ट्राई करता हूँ कि वैसे वैसे नहीं बट एटलीस्ट उनके तरह मैं करने की कोशिश करता हूँ तो ये दोनों आ, मेरे प्रेरणा स्थान जो रह सके और ऑब्वियसली मेरी जो फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है ये प्रोफेशन में मेरी आ, मम्मी डैडी मेरे भाई बहन जो है उन्होंने और मेरे फ्रेंड्स लोग उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है क्योंकि एक करियर करने में सिर्फ हमें दिखता है जब ऊपर जाता है तो किसी को दिखता नहीं है आ, क्या है लेडर का तो उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस रहते हैं जो खुद के भी रहते हैं और तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स के भी रहते हैं हु. तो मैं चाहूँगा कि मेरा प्रेरणा स्थान तो प्लेस के साथ मेरा फैमिली भी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने फुटबॉल को अपना करियर बनाया है अपना एम बनाया है और उसके साथ आप जी रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो खास फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक टिप्स के रूप में तीन चार बातें आप ज़रूर सुनाइए जी मैं बोलना चाहूँगा अगर तुम्हें करियर करना है फुटबॉल में तो एक तो तुम्हारे पास फोर डी चाहिए जो फोर डी होता है एक तो होता है डेस्टिनी होता है दूसरा होता है डेडिकेशन तीसरा डिटमिनेशन और चौथा डिसिप्लिन अगर तुम्हारे पास डेडिकेशन डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन रहेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा डेस्टिनी तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है इस पर फोकस करो हार्डवर्क करो हार्डवर्क का कर कोई सब्सिट्यूट नहीं है शॉर्टकट्स नहीं होते सक्सेस में तुम्हें स्ट्रगल करना ही होता है और वैसे ही तुम आगे बढ़ सकते हो तो मैं अभी जो भी मेरे मित्र हैं जो खेलना चाह रहे हैं प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा तुम्हारा फोकस तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो फोकस जो है वही रखो सिर्फ कैसे कि ड्रीम्स हम लोग सब करते हैं सब लोग ड्रीम ये करते हैं बट वो ड्रीम पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है तो आज कल मैं चाहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा बंगला हो बट वो बंगला बनाने के लिए मुझे क्या करना है ये सोचते नहीं अगर वो सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा और ट तुम्हारा ड्रीम तुम अगर कोशिश करोगे और मेहनत करोगे तो तुम एक दिन सफल जरूर होंगे जी परेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है आपके शब्दों से आपने फोर का कॉन्सेप्ट बताया है और मैं चाहूंगा विद्यार्थी मित्रों को कि ये नोट करके रखे फोर का कॉन्सेप्ट आप लेकर अपने करियर को बनाइए आगे और फुटबॉल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था आज एक इंटरनेशनल गेम है ये आप देश में विदेश में कहीं भी जाते हैं तो आपका सम्मान होता है आप कहीं भी कंपटीशन में जा सकते हैं लेकिन उसके लिए जद्दोजहद मेहनत अभी से आपको करना होगा शुरुआत आपकी जब भी आपको लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में बनना है स्पोर्ट्समैन बनना है तो किसी भी खेल में आप जा सकते हैं और फुटबॉल में खेलना चाहते हैं तो अपने यहाँ से घर से ही शुरू कीजिए इन चीज़ों को करना और स्कूल के कंपटीशन फिर आप डिस्ट्रिक्ट में फिर स्टेट में इस तरह से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे आप अपना परफॉर्मेंस जरूर दें ये ना सोचें कि आपको जीतना ही है आप ये सोचिए मुझे इसमें करियर बनाना है मुझे इसमें अच्छा नाम करना है मुझे एक अच्छा प्लेयर बनना है फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आती जाएगी आप जीत भी जाएँगे और आपका सपना भी पूरा होगा तो चलिए इसी के साथ परेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष एपिसोड जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद सर थैंक यू सो मच बहुत बहुत ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और मैं चाहूंगा बहुत अच्छा करें खुश रहें मस्त रहे और अपना और देश का नाम रोशन करें इन्हें और परेश चिवालकर को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमांगनी सुनते रहो मस्क रहा रहो तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी राम तुही गण पति त्रिपुरारी तू ही, ही श्यामल कृष्ण मुरारी राम तुही गण पति त्रिपुरारी तुम ही बने हनुमान तुम शरण पड़े तुम ही बने हनुमान तुम्हारी शरण पढ़े भावार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण दिनों दिनोंक शरण लगाना ऐसी औत जोत जगाना हम दिनों दिनोंक शरण लगाना हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े, पड़े भाव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े